और उनकी बातें जब हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए जीने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए आ, करनाल से खास पन्नू जी हैं जिनसे हमने पहले भी बात किया था और बहुत अच्छा खेल जगत के बारे में उन्होंने बात किया था आपको याद हो तो आज हम लोग कला जगत के बारे में बात करेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ प्रीतपाल पन्नू जी उनका बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के अंदर मुझे अपनी बात रखने का ऑडियंस से रूबरू होने का मौका दिया दिल से धन्यवाद जी पन्नू जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ नए लोग भी आज सुन रहे हैं आपको तो आप अपना परिचय थोड़ा सा हमारे सभी श्रोताओं को जरूर दें मेरा नाम प्रितपपाल सिंह पन्नू है करनाल से हूँ और हमारी एक संस्था है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट युवा संस्था है देश के 22 राज्यों में काम कर रही है लगभग 4000 युवा कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं हमें खुशी है कि देश का सब सर्वोच्च जो पुरस्कार किसी युवा संस्था के लिए होता है जिसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कहा जाता है वो 2008 में इस संस्था को मिल चुका है छः बार संस्था का नाम गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है तो इस संस्था को लीड करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है युवाओं के बीच में रहता हूँ युवाओं के लिए कार्य करता हूँ कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा हूँ अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज का जैसे कहा जाता है भारत युवाओं का देश है और जब युवा अगर अच्छे सशक्त होंगे मजबूत होंगे और कला जगत से साथ जुड़ वो मूल्यों के साथ अपने जीवन को सजाएंगे तो नेचुरली हमारा भारत देश जो है बहुत सुंदर और बहुत बेहतर बनेगा और उस कगार पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं आपकी संस्था भी काम कर रही है और आप भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वर्तमान में जो आर्ट एंड कल्चर विंग के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम माउंट आबू में आयोजन किया गया है किस तरह से कलाकार जो है एक स्वर्णिम भारत को ला सकता है इस विषय पर बातचीत हो रही है तो मैं चाहूँगा कि इस संस्कृति को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं क्या करना चाहिए इस विषय पर आपकी अपने विचार सुनना चाहेंगे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे दो भागों में बांटना चाहूँगा क्योंकि आपने एक युवाओं की बात की है कि भारत युवा देश है पैंसठ प्रतिशत आबादी इस देश की युवा की परिभाषा में आती है दूसरी बात आपने कलाकारों की की है दोनों अलग अलग विषय हैं मैं इस पे अलग अलग अपने विचार देना चाहूँगा जहाँ तक युवाओं की बात है इसमें कोई शक नहीं कि भारत में दुनिया में सर्वाधिक युवा अगर कहीं है वो भारत में है चाहे वो संख्या की बात करें चाहे वो प्रतिशत की बात करें लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि युवाओं को रास्ता दिखाने के लिए युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए जो कुछ इस दिन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा मूल्य घटते जा रहे हैं संस्कारों की कमी है वैल्यू बेस्ड ना तो एजुकेशन है ना ही वैल्यू बेस्ड जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जहाँ युवा जो है देश के साथ जुड़ सके समाज के साथ जुड़ सके बहुत पीड़ा होती है जब देखते हैं इस देश के अंदर एक बारहवीं कक्षा का बच्चा प्राइमरी कक्षा के बच्चे को ये गुड़गांव की घटना है रियान स्कूल की केवल इसलिए गला काट कर मार देता है क्योंकि उसे अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल करवानी है बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि यमुनानगर के अंदर एक विद्यार्थी जिस विद्यार्थी को पढ़ा लिखा कर एक अध्यापक जो है ज़िंदगी में सफल बनाने के बनने के लिए प्रेरित कर रहा है वो अपने उसी अध्यापक को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को सरयाम गोली मार देता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम ये देखते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर राजकोट की यह घटना है पढ़ा लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी बुजुर्ग माता को छत से इसलिए धक्का दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि माँ बूढ़ी हो चुकी है माँ को पैरालिसिस है और वो माँ की सेवा करने में सक्षम नहीं है जिस माँ ने बचपन में उसका मलमूत्र भी साफ किया होगा सारी सारी रात जाग उस बच्चे को इतना बड़ा किया कि वो प्रोफेसर बन सका वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता इसलिए उसे छत से धक्का देकर मार देता है तो ये सारे संकेत हैं कि हमारे युवाओं को हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं दे रहे हम उन्हें बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान जैसे अच्छे संस्थानों के साथ नहीं जोड़ रहे जहाँ उन्हें जिंदगी में सफल इंसान बनने के साथ साथ अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा मिले हम चकाचौंध में अंधी दौड़ में इतना उलझ चुके हैं कि हम अपने बच्चों को पैसा शिक्षा मोबाइल गाड़ी ये सब कुछ दे रहे हैं केवल और केवल एक चीज़ नहीं दे रहे वो है संस्कार और हम भूल रहे हैं कि अंततः इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा जब हमारा बच्चा संस्कार ना होने की वजह से कोई गलत काम करके घर में आएगा तो तकलीफ़ हमें ही होगी बच्चा जेल में होगा तो तकलीफ माँ बाप को ही होगी तो पहली बात तो ये है कि युवाओं के लिए सरकारी स्तर पर सामाजिक स्तर पर और माँ बाप के स्तर पर जो कभी पहले एक संस्कार जो है पद्धति चलती थी गुरुकुल पद्धति चलती थी वो सब खत्म हो चुका है परिवार बिखर रहे हैं और हमारा देश का युवा जो है वो कही न कहीं ना कहीं पथ पथभ्रष्ट हो रहा है जिसको सीधे रास्ते पर लाने की जरूरत है इसी दिशा में निफा काम कर रही है और हम लोग पूरे देश के युवाओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं अब मैं दूसरी बात पर आना चाहूँगा आज का यह जो कार्यक्रम गौरवशाली संस्कृति के लिए कलाकार क्या कर सकते हैं ब्रह्मा के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा प्रभाग द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसके उद्घाटन स्तर में मुझे आज बोलने का मौका मिला जितने भी लोग इस कार्यक्रम में संस्थान द्वारा बुलाए गए सभी एक से बढ़कर एक अच्छे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने विचारों से कलाकारों को उनकी असली भूमिका के बारे में बताया मेरा ये मानना है कलाकारों को एक चीज़ देखनी होगी कि जब हम गौरवशाली संस्कृति की बात करते हैं जिसका निर्माण ब्रह्मा कुमारी संस्थान करना चाहता है गौरवशाली संस्कृति है क्या ये वो प्राचीन संस्कृति है जिस पर हम लोग गर्व करते हैं लेकिन आज कहीं नज़र नहीं आ रही ये वो गौरवशाली संस्कृति है परफॉर्मिंग आर्ट है कला है जिसमें अच्छे संस्कार थे जिसमें सद्भाव था जिसमें प्यार था जिसमें राष्ट्रप्रेम की भावना थी जो आज बहुत कम नज़र आती है मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा इस देश का परफॉर्मिंग आर्ट का कला का कला की गीता अगर किसी ग्रंथ को कहा जाता है वो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है जो भरत मुनि जी ने हजारों साल पहले लिखा था लेकिन भरत मुनि जी केवल एक निर्माता निर्देशक नहीं थे केवल एक नाटककार नहीं थे वो एक संत भी थे एक साधक भी थे यानी जो कलाकार होता था उस गौरवशाली संस्कृति के अंदर वो केवल कलाकार नहीं होता था वो केवल नौ रस उत्पन्न करने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता था वो केवल मनोरंजन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता था वो साधक भी होता था वो संत भी होता था वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व होता था जैसे आज कुमारी की बहनें और भाई जो है वो कला के साथ साथ अध्यात्म से जुड़े हुए महान आत्माएं हैं अगर आप आज़ादी के इतिहास की बात करें तो ऐसी बहुत सी कला जगत की कृतियाँ हुई हैं जिन्होंने इस देश के आज़ादी के इतिहास को बदल दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम जिसने पूरे देश के अंदर आज़ादी के लिए युवाओं को एकजुट कर दिया पंजाब के अंदर पगड़ी संभाल जट्टा का गीत जिसने पूरे पंजाब के किसानों को एकजुट कर दिया शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जब मेरा रंगदे बसंती चोला गाते थे राम प्रसाद बिस्मिल जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये गीत गाते थे तो पूरे देश के अंदर एक आजादी की लहर दौड़ती थी राष्ट्रप्रेम की देशभक्ति की लहर दौड़ती थी गुरुदेव रविन्द्र टैगोर के भतीजे अमनिंद्र नाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया और वो चित्र आज हर दिल के अंदर बसता है उस चित्र को नाम दिया गया भारत माता वो भारत माता का चित्र आज हम सभी के दिल में बसता है मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय की जो कला थी चाहे वो नाट्य कला हो चाहे वो नाटक नृत्य कला हो चाहे वो गायन कला हो चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो साहित्य कला हो ये सभी कलाएँ जो हैं वो इस समाज को अच्छे मूल्य अच्छा रास्ता दिखाने वाली कलाएँ थी केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी उस समय अगर हमारे वीर युद्ध भूमि पर जाते थे तो उस समय भी ऐसे गीत रचे जाते थे गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है देह शिवा वर्मोहे है शुभ कर्मण थे कब हूँ न टों न डरों अरसों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं अरसिख हों अपने ही मन को एह लालच हों गुणताऊ चरों जब आप की औद निधान बनाए अत ही रन में तब जूझ मरूँ जहाँ वो लड़ाई के लिए वीरता की प्रेरणा देते थे वही अच्छे गुणों की भी प्रेरणा उसी के अंदर देते थे लेकिन आज क्या हो रहा है आज हमारी कला नग्नता को बढ़ावा दे रही है वैमनस्य को बढ़ावा दे रही है जातियों के नाम पर गीत बनाए जा रहे हैं कोई अपनी एक जाति के होने पर घमंड करता हुआ गीत बनाता है कोई दूसरी जाति का होते हुए घमंड करते हुए गीत बनाता है जातियों को प्राथमिकता दी जा रही है राष्ट्रीयता को खत्म किया जा रहा है संस्कारों को खत्म किया जा रहा है नगनता को बढ़ावा दिया जा रहा है लड़ाई झगड़े के ऊपर ऐसे ऐसे गीत जिसमें बंदूकों का हथियारों का इस्तेमाल ज़मीनों के कब्जे लेने के लिए किया जाए ऐसे गीत युवा वर्ग की पसंद बन रहे हैं तो ये जो कला का ह्रास हुआ है ये जो अवमूल्यन हुआ है ये हमें समझना होगा हमारे कलाकारों को समझना होगा कि हम तानसेन बनना चाहते हैं जो इतिहास में अमर हो गया जिसके दीपक राग से दीपक जलते थे या जब संगीत की धमियाँ चलती थी तो बारिश होती थी हम वो बनना चाहते हैं यह हम वो कलाकार बनना चाहते हैं जिसको देखकर इतिहास शर्मिंदा हो कलाकारों ने इस देश की संस्कृति का पतन कर दिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को काफी अच्छी बातें आपने बताया खास युवाओं को भी आपने बताया कि किस तरह से युवा का सिचुएशन आज है और साथ ही साथ कलाकारों के लिए जो बात बताई भारत देश की गरिमा की बात बताई गौरवशाली संस्कृति की बात बताई और कहीं ना कहीं वर्तमान समय को आपने जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों के साथ लोगों के बीच में एक प्रश्न छोड़ दिया कि कैसे होने चाहिए कलाकार <laughs> आशा करता हूँ हमारी दोस्त अगर सुन रहे हैं तो एक बार फिर अपने दिल से भी आप पूछ के देखिए कि क्या हम आज के समय को देखकर उस गौरवशाली संस्कृति को या वो भारत जिसकी हम महमा करते हैं उस टाइप का भारत है या उस टाइप का भारत बनने के लिए क्या हमने सीढ़ी बनाई है ताकि चढ़ उस जगह पर पहुँच सके तो अगर नहीं बनाई तो आज से शुरू कर दीजिए अपने मन से एक बार प्रश्न कीजिए और अपने मन को क्लीन कीजिए शुद्ध कीजिए और गौरवशाली संस्कृति को अपने जीवन में अपने अंदर पहले अपनाइए मुझे लगता है फिर धीरे धीरे ये जो चिराग है जलता हुआ पूरे भारत में फैलेगा और भारत फिर से गौरवशाली बन जाएगा बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों के अंदर भी इस कार्यक्रम सुनकर उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो दीप बुझ रही थी वो टिमटिमाने लग गई होगी और उस दिए को संभाल के रखिए और आगे बढ़िए आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए जय जूद साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हो रही हैं और गौरवशाली संस्कृति के बारे में बातें हो रही थी प्रीतपाल पन्नू जी जो बहुत ही सुंदर ढंग से आपको युवा साथियों के बारे में और गौरवशाली संस्कृति के बारे में बात की है तो मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया गौरवशाली संस्कृति के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए युवा साथियों का जो सिचुएशन है वर्तमान समय में जो हिंसा हो रही है इस तरह की हो रही हैं और लोगों का जो शौक बनता जा रहा है फिल्म हो नाटक हो उसमें अश्लता जो ज़्यादा दिखाई देती है तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद आपने जिस तरह से अपने शब्दों में कहा तो इसको अभी किस तरह से ठीक किया जा सकता है या इसको कैसे हम लोग समेट सकते है? जी गौरवशाली परम्परा जिस पर हमें नाज है हमें फक्र है जिसको हम लोग दोबारा से बहाल करना चाहते हैं और जिसको बहाल करने की इच्छा के चलते प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में आज के सेमिनार का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो कब बहाल होगी वो तभी बहाल होगी जब आज जो कुछ हो रहा है हमारे कलाकार हमारा समाज उसको समझे और उसको कंपेयर करे अपने गौरवशाली इतिहास के साथ अपने प्राचीन संस्कृति के साथ कि वो उसकी जो मानता थी कि हम उसके आसपास भी कहीं टिकते हैं मैं अक्सर देखता हूं सुबह उठकर दिल करता है कि आज समाचार सुने चैनल का बटन दबाते हैं और जिस चैनल पर भी जाते हैं उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसी जा रही है हर चैनल पर जो चैनल के मालिक हैं जो उस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं उनका प्रयास रहता है कि उन व्यक्तियों को चैनल पर बहस में भाग लेने के लिए बुलाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा नफरत फैला सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा कड़वे शब्द बोल सकते हैं जो समाज में घृणा का माहौल पैदा कर सकते हैं उत्तेजना पैदा कर सकते हैं जिसको लेकर समाज में उससे संबंधित जो वर्ग के लोग हैं वो उत्तेजित होकर दंगे कर सकते हैं ये सच्चाई है कड़वी सच्चाई है जिसको हमें समझना होगा आसूबह एक साथी ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया हेमंत जी ने इस पूछे पर जब डिस्कस चल रही थी कि ऐसा लगता है चैनल पर बहस नहीं हो रही मुर्गों की लड़ाई चल रही है जैसे पुराने समय में राजे महाराजे और जमींदार लोग मुर्गों की लड़ाई कराते थे और अपने अपने मुर्गे को इस प्रकार से तैयार करते थे कि उनका मुर्गा ज्यादा आक्रामक हो ज्यादा जो है अटैक करे आज उसी प्रकार से चैनल्स पर जब धर्म के नाम पर भाषा के नाम पर जाति के नाम पर क्षेत्र के नाम पर बहस होती है उस बहस में हिस्सा लेने के लिए उन व्यक्तियों को बुलाया जाता है जो ज़्यादा आक्रमक हो सके मुर्गे की तरह ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी बात रख सके और अपनी बात को आक्रमक ढंग से कह सके प्यार की बात ना करे भाईचारे की बात ना करे नफरत की बात करे ऐसे लोगों को अहमियत दी जा रही है मैं समझता हूँ ये कला क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा पतन है बहुत बड़ा हरास है और इस पर समाज को भी सोचना होगा और ये लोग ये चैनल क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं इनको अपनी टी बढ़ानी है तो अगर समाज ऐसा सोच ले कि हमने ऐसे किसी चैनल को देखना ही नहीं जहां नफरत की बात फलाई जा रही है समाज में चौबीस घंटे उस चैनल को ऑन कीजिए वहां प्यार की बात होगी वहां भाईचारे की बात होगी वहां नफरत की बात ही नहीं होगी समाज को जोड़ने की बात होगी तोड़ने की बात ही नहीं होगी घृणा फैलाने की बात ही नहीं होगी तो ऐसे चैनलों को लोग ज्यादा देखें उनकी टीआरपी बढ़े ताकि ये जो चैनल इस देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं इनको समझ आ जाए कि अगर हम नफरत फैलाएंगे लोग हमें नहीं देखेंगे चैनल को बदल दो पलट दो जरूरत नहीं है उसको देखने की आगे बढ़ जाओ दूसरा चैनल देखो ताकि इन चैनलों को क्योंकि टी आर पी बढ़ने से इनको विज्ञापन मिलते हैं और विज्ञापन केवल फाइनेंशियल आस्पेक्ट के चलते ये लोग समाज में घृणा और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं तो समाज को भी सोचना होगा सरकार को भी सोचना होगा कि ऐसे कामों पर कैसे रोक लगाई दूसरा मैं कला जगत की बात करूँ आज गानों के अंदर ऐसे ऐसे बोल आ रहे हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं जो कहीं ना कहीं स्वच्छंदता को बढ़ावा देते हैं जो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप ऐसा कुछ बोलें या ऐसा गाना बनाएं, ऐसा गीत ऐसी कविता बनाएं जो समाज को तोड़ती हो समाज में गंदे संस्कारों को बढ़ावा देती हो आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि आप अपनी हर जायज बात को खुले से कह सकें लेकिन जायज बात को ना बात को नहीं अगर आजादी की अभिव्यक्ति को आप खुला छोड़ देंगे तो आतंकवादी भी नफरत फैलाने के लिए कहेंगे हमें भी टीवी पर समय दिया जाए हमें भी आजादी की अभिव्यक्ति है वेशवृत्ति को फैलाने वाले लोग भी कहेंगे कि हमें भी आजादी की अभिव्यक्ति है हमें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए तो आजादी की अभिव्यक्ति के नाम पर जो परोसा जा रहा है आप गाने उठाकर देख लीजिए उनमें गाने आ रहे हैं हर एक व्यक्ति को जाति जो मैंने बात पहले की की दोहराना चाहूँगा कोई जाट के नाम पे अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है कोई सिख होने के नाम पे अपने आप को बड़ा होने का प्रयास कर रहा है कोई रोड होने के नाम पर अपने आप को बड़ा प्रयास कर रहा है हर एक जाति और कम्पिटिशन में सब कम्पिटिशन में लगे हैं कि उसकी जाति का गीत बनाएं तो मुझे कोई अपनी जाति का गीत बनाना है भारतीयता कहाँ गई राष्ट्रीयता कहाँ गई हम लोग सोच ही नहीं है कि हम इस देश को कैसे बांटते जा रहे हैं जातियों के नाम पर हम एक मिनट से पहले इकट्ठा हो जाते हैं और उसका कारण है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट हमारी फिल्में ऐसी आ रही हैं कहीं ना कहीं देखिए मैं एक चीज़ मानता हूं कि कला का काम है एंटरटेनमेंट करना लेकिन कला केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए जो कला मूल्य बेस नहीं है वैल्यू बेस नहीं है जिस कला से समाज को अच्छा संदेश नहीं जा, जाता है उस कला को खत्म कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं हो कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज के मायने यही हैं कि देश एक समाज सुधरे विश्व सुधरे युद्ध की छाया खत्म हो ये कब होगा जब हम इसके विपरीत कार्य करने वाली कला को हतोत्साहित करेंगे उनको डिमोरलाइज करेंगे और ऐसे कलाकारों को जो है आगे आने से रोकेंगे और मुझे लगता है कि जो कलाकार इस प्रकार का काम भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छी कला नहीं है एक गीत गाने वाले की आवाज़ उतनी ही मीठी रहेगी अगर वो अच्छा गीत गा दे अगर वो बुरा गीत या अश्लीलता फैलाने वाले गीत की जगह अगर अच्छा गीत भी गाएगा तब भी आवाज़ उतनी ही मीठी रहेगी लेकिन एक आवरण मन पे चढ़ा हुआ है कि अगर मैं अश्लील गीत गाऊंगा तो युवा ज़्यादा सुनेंगे उसकी जो है पब्लिसिटी ज़्यादा होगी मुझे लाइक्स ज़्यादा मिलेंगे पर मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा भाई ये पैसे का टी का आवरण हटा दो और नीचे देखो तुम्हारे अंदर कितना अच्छा इंसान छुपा हुआ है वो अच्छी बातें कर सकता है और इतिहास के अंदर तुम्हारा नाम तानसेन की तरह अमर हो सकता है तुम्हारा नाम कबीर की तरह फरीद की तरह उनके दोहे लोग आज भी गाते हैं आज भी सुनते हैं उस जमाने में भी अश्लील गाने गाने वाले रहे होंगे कोई जानता ही नहीं कौन था लेकिन बाबा कबीर के दोहे बाबा फरीद के दोहे आज भी पड़े जाते हैं गुरु नानक की वाणी आज भी पढ़ी जाती है ब्रह्मा बाबा के कहे हुए बातों को आज भी याद किया जाता है क्योंकि वो अच्छी बातें थी तो बुराई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो ऐसे तमाम कलाकार भाई बहन जो केवल पैसे के लिए जो केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि कल को इसका शिकार उनके बच्चे भी होंगे कल को घर से उनके बच्चे भी भागेंगे कल को उनके बच्चे भी हत्याएं करेंगे कल को उनके बच्चे भी गुस्से में नफरत फैलाएंगे माज टूटेगा तो मेरा यही अनुरोध है कला जगत एक ऐसी चीज है यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ था उसके पीछे सबसे बड़ा रोल कलाकारों का था नाटककारों का था चित्रकारों का था तो कला जगत पूरे देश की दशा और दिशा बदलने का सामर्थ्य रखता है कलाकार का मतलब यही है जो कल को आकार दे सकता है उसकी शुरुआत आज से करनी पड़ेगी कल को अगर आकार देना है और सकारात्मक आकार देना है तो शुरुआत आज से करनी पड़ेगी मेरा अनुरोध कलाकार भाइयों से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि आज से प्रण करें कि हम समाज को अच्छा देंगे बुराई को छोड़ेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं श्रोताओं को अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम सभी जान तो पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो इस सिचुएशन में हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर यह चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और इसको कम करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग अगर जैसे प्रीतपाल जी को सुना तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम अगर खुद भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें खुद से जोड़कर, तो हम अगर खुद कम करना शुरू कर दें इन चीज़ों को देखना बंद कर दे जो इस तरह की चीज़ें नेगेटिविटी फैला रही हैं वो चैनल्स हम बंद कर दें तो धीरे धीरे ये चैन शुरू होगा और कई बार होता है कि मैं कह दूंगा दस लोगों को वो लोग बंद करेंगे ऐसी बात होती नहीं है और फिर से हमें कहा जाता है खुदा को जानना है तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है ना हम खुद को जान पाएंगे समझ पाएंगे उतनी ही अच्छी तरह हम खुदा को भी जान पाएंगे इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी मुहिम को अभियान को अगर सफल बनाना है तो जिस लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं जिन बातों को लोगों तक पहुँचाना है वो चीज़ें हम अपने अंदर अप्लाई करें अपन उन चीज़ों को अनुभव करें और फिर वो चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर लोग हमें चलते हुए समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें हैं वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं आपकी उपस्थिति ही लोगों को मैसेज दे देगा कि नहीं हमें इस तरह से आगे बढ़ना है ये अभियान का जो लक्ष्य है वो सही लक्ष्य है प्रीतपाल जी बीच बीच में ब्रह्मकुमारीज़ का नाम ले रहे थे ब्रह्मा में ये विशेष शिक्षा दी जाती है और इन शिक्षाओं को खुद बी अपनाते हैं तब जाके दूसरों को बोलते हैं तो जो भी यहाँ पर आते हैं तो उसकी फीलिंग करते हैं वो एक छाप लग जाती है उनके दिल पर तो वो गहरा असर करता है इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर जितने भी अभी हम सुन रहे हैं ये हमारी अपनी बात है और इसे हम ठीक कर सकते हैं ऐसा समझ के अगर हम करना शुरू कर देंगे तो शायद के रेडियो का ये छोटा शो के माध्यम से एक अभियान छिड़ जाए और वो करने वाले आप ही होंगे और हमारा सहयोग हमेशा रहेगा कि आप इस तरह से अपने अनुभव हमारे साथ सजा कर सकते हैं फ़ोन करके भी मैसेज करके भी आप बता सकते हैं इन चीज़ों को हमने समझा है ऐसे ऐसे हमने किया है और ऐसे-ऐसे मैं कर रहा हूं। तो हमें अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी बातें हो रही कला गौरव और युवाओं को लेकर हम बीच में जो बातें कर रहे थे ख़ास करके जैसे कि कलाकार चाहे तो रूप दे सकता है पूरे संसार को और बदल सकता है तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि कहते हैं अगर जिसने रातों की जंग है वो अगर जीत लेता है तो वही सूरज बन निकलता है तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे बीच में जो आंतरिक जंग है बाहरी मैं नहीं कह रहा हूँ आंतरिक जंग अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर नया सवेरा वो हम इस दुनिया को दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छी बातें प्रीतपाल जी से हो रही हैं जो उनको सुनने के बाद मुझे ये सब फील हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर किया और जाते जाते मैं कहूँगा प्रीतपाल जी आप एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को छोटा सा मैसेज मेरा यही है सभी श्रोताओं को भी और सभी कलाकारों को भी कि आओ शुरुआत करें दोबारा से इस देश को महान देश बनाने के लिए दोबारा से इस विश्व को रहने लायक बनाने के लिए दोबारा से यहाँ मानवता का प्रकाश जगाने के लिए और उसके लिए दो लाइनें कहूँगा मैं कि आओ इस अभियान में हम सभी शामिल हों एक दीप तुम जलाओ एक दीप हम जलाएँ कुछ अंधेरा तुम मिटाओ कुछ अंधेरा हम मिटाएँ मिलकर जो है अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और इस पूरे संसार को प्यार के शांति के उजाले से भर दें बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली रेडियो मधुबन का दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे श्रोताओं से रूबरू होने का मौका दिया धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया प्रीतपाल जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और आशा करता हूँ जितनी बातचीत हमने की है उसका सार इस मैसेज में समाया हुआ है और इस पैसेज को आप अपने तक सीमित न रखकर दूसरों तक पहुंचाइए और धीरे धीरे ये जो, जो हम अपने अंदर चलाएंगे ये अलग पूरे संसार तक चले ऐसी में शुभकामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच तो चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बनी रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते हमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो शांति Riemann Riemann